अथ भक्तिर भक्ति नाम यत है तिसके सुन अब भेद नौ धा प्रेमा अरुपरा यो शास्त्र वेद वास्तव में पहला नवधा दूसरा प्रेमा और तीसरा पराभेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है इस प्रकार शास्त्र में भक्ति के तीन भेद कहे हैं नौधान प्रकार से ईश्वर में चितला से भक्ति कही भय सब गत हो जा नव कहिए नौ प्रकार से ईश्वर में अपना मन लगाने से नाना प्रकार के जो जगत के भय हैं सो सारे दूर हो जाते हैं इसी से इसे नौधा भक्ति कहते हैं शिष्य पूछता है हे hey भगवान वह नौ प्रकार कौन से हैं जिनसे ईश्वर में मन लगे सो आप कृपा करके बतलाइए गुरु कहते हैं हे hey शिष्य जिस कथा में परमेश्वर का कथन होता हो उसको चित्त लगाकर श्रवण करना इसको श्रवण भक्ति कहते हैं ईश्वर के जिन विशेषणों को श्रवण किया हो उन विशेषणों का भिन्न भिन्न कथन करना कि ईश्वर कैसा है सत्य काम है सत्य संकल्प है दयालु है अंतर्यामी है एक है चैतन्य है परमानंद स्वरूप है व्यापक है अजन्मा है अविनाशी है और ऐसा चिदघन देव है कि जिसका नाश कभी नहीं होता है इसको कीर्तन कहते हैं जो ईश्वर के विशेषण पूर्व कथन किए हैं उनको वारंवार याद करना ही उनकी नाम स्मरण भक्ति है जो पाद सेवन रूपी भक्ति कही है सो प्रत्यक्ष में तो ईश्वर के पादों का सेवन बनता नहीं क्योंकि ईश्वर में परोक्षता धर्म है परंतु चल और अचल ये दो प्रकार के परमेश्वर के स्वरूप कहे हैं। इसमें महात्मा तो चल रूप परमेश्वर का रूप है और मूर्ति आदि अचल रूप है इनके पैरों का पूजन करना ही परमेश्वर की पाद सेवन भक्ति कही जाती है दो प्रकार का परमेश्वर का स्वरूप कहा है उन दोनों का श्रद्धा पूर्वक नाना प्रकार के धूप दीप पुष्पमाला आदि का जो लेपन करते हैं उसी को अर्चन भक्ति कहते हैं उनके चरणों में प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करने को वंदना भक्ति कहते हैं परमेश्वर में इस प्रकार दास भाव होना कि परमेश्वर ही मेरे कर्म के को को देने वाला है और मैं उसका दास हूं। इसी को दास इसी भाव भक्ति कहते हैं जैसे ग्वालों ने अपना सखा रूप जान के परमेश्वर को भजा था उसी प्रकार परमेश्वर को अपना सखा रूप जान के हर वक्त याद रखने ही को सखा भाव भक्ति कहते हैं और निज के शरीर से आदि से लेकर स्त्री पुत्र धन इत्यादि को अपने नहीं जाने किंतु इन सब को परमेश्वर के ही जाने इसको आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं इस प्रकार नवदा भक्ति का विवेचन है अब प्रेमा भक्ति के संबंध में कहते हैं प्रेमा प्रीति हरि से बड़ी और न कचु भक्ति भाग्य जगत से मन दर्शन में जाय जा प्रेम तहानी तहान विधि व्यवहार प्रेम मगन जब मन भये कौन गिने तिथिवार अर्थ यह है कि जिस काल में नवदा भक्ति के अभ्यास होने से फिर प्रेमा भक्ति होती है तब सब पदार्थों से प्रीति छूटकर एक परमेश्वर में ही प्रेम हो जाता है इसी से प्रेमा भक्ति कहते हैं भक्ति यो कहा है कि मन जगत की तरफ से तो भागता है और परमेश्वर की ओर जाता है जैसे विषयाशक्त पुरुष का मन परमेश्वर में लगाने से भी नहीं लगता है और विषय भोगों की तरफ स्वतः ही चला जाता है तैसे ही प्रेमी भक्त का मन परमेश्वर की ओर तो स्वतः ही जाता है और संसार के विषय भोगों में लगाने से भी नहीं लगता है जल जैसे नीचे की ओर जाके ठहरता है तैसे ही भक्त का मन एक परमात्मा में ही जाकर ठहरता है क्योंकि उसके अंतःकरण से जो वृत्ति उठती है सो परमेश्वर आकार ही होती है और जो कुछ देखता है सो सब परमेश्वर का स्वरूप ही उसको भाजता है नगर में बाग में बन में कुल आलम निहारा है जिधर देखूं उधर प्यारे सभी जलवा तुम्हारा है इसी पर तेरे को एक लैली मजनू न्याय सुनाते हैं सो यह है कि दिल्ली के किसी बादशाह की लैली नाम एक लड़की थी और लाहौर के बादशाह का मजनू नाम का एक लड़का था जब लैली ने मजनू की तस्वीर देखी और मजनू ने लैली की तस्वीर देखी तब परस्पर उनका स्नेह बढ़ गया दिल्ली के बादशाह ने लैली के निकाह की तैयारी की तब लैली ने कहा कि मैं तो मजनू से निकाह करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी बादशाह ने हुक्म दिया कि देश देशांतरों में खबर करवा दो कि अमुक रोज लैली का निकाह होगा जो कोई मजनू हो सो आवे तब देश-देशांतरों में ढिंडोरा फिर गया बहुत से मजनू बन, -बन कर आ गए और वह सच्चा मजनू भी आया। बादशाह ने सारे दिल्ली शहर में यह ढिंडोरा फिर दिया कि जिसकी दुकान से मजनू जो कुछ भी ले सो दे देना दाम सरकार से मिल जावेंगे तब देश देशांतरों से जो अनेक मजनू बन बन के आए थे सो दुकान दुकान से अनेक प्रकार की चीजें लेते रहे और खूब माल उड़ाने लगे वह जो सच्चा मजनू था सो तो दिल्ली से तीन मील दूर जमुना किनारे पर रहता था जब निकाह का दिन आ गया तब सारे शहर में खबर करवा दी कि आज लैली का निकाह होगा जो कोई मजनू हो सो आवे और जो निकाह का मकान मुकर्र किया था उसमें लेली को सामने बिठा दिया और बीच में लोहे की तवी गर्म करवा दी मजनू आने लगे और तपती हुई तवी को देख के उल्टे फिरने लगे जो उल्टे फिर कर चले उनको पिंजरा पोल में रोक दिए वहां वे बनावटी मजनू चक्की फेरने लगे अंत में जो सच्चा मजनू था सो भी आया और उसने लैली को देखा तब उसकी वृत्ति लैली में ही लग गई और जो वह तवी गर्म हो रही थी उसकी तरफ उसने देखा ही नहीं क्योंकि उसकी वृत्ति तो लैली में ही लग गई थी लैली के सिवाय उसको दूसरा कुछ भी नहीं दिखता था उस सच्चे मजनू से लैली का निकाह हुआ और झूठे मजनू चक्की फेर फेर के दाना दलते रहे यह तो दृष्टांत है दार्ष्टांत यह है कि बादशाह की नाई परमेश्वर है और लेली की नाई भक्ति है और मजनू की नाई प्रेमी भक्त है जैसे सच्चे मजनू को लेली मिली है तैसे ही सच्चे प्रेमी भक्त ही को लेली रूपी भक्ति प्राप्त होती है और जैसे झूठे मजनू चक्की पीसते थे तैसे ही सकामी झूठे भक्त जन्म मरण रूपी चक्की के फेर से नहीं छूटते इस संसार रूपी कैद खाने में ही पड़े रहते हैं इसी प्रकार जो निष्काम प्रेम भक्ति को करते हैं सो ही इस जन्म मरण से छूटते हैं इसी का नाम प्रेमा भक्ति है अब पराभक्ति को दिखाते हैं महत परम व्यक्त व्यक्तात् पुर पर पुरुषान्न पर कचिठा सरा गति पर पारा पक एक स्वरूप भक्ति ही से पायु ये ऐसा रूप अनुप अर्थ यह है कि जिससे परे कोई पदार्थ नहीं है सो ही सर्व पदार्थों की अवधि रूप है और सर्व से सूक्ष्म है यह पराशब्द का अर्थ है ऐसा व्यापक उपमा रहित एक स्वरूप भक्ति से ही प्राप्त होता है यही पराभक्ति का तात्पर्य है सो ऐसा व्यापक उपमा से रहित एक रूप एक ब्रह्म ही कहा जाता है इंद्रिभ्य परा अर्थ्य परम मन मनसस्त परा बुद्धे रात्मा महान महत पर व्यक्ता पुष पर पुषा पर कशि सका सरा गति अर्थ यह है अर्थाह कहिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विषय है सो पराह कहिए इंद्रियों से सूक्ष्म और व्यापक है और इन विषयों से मन सूक्ष्म और व्यापक है और मन से बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है और व्यस्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि रूप जो महान आत्मा हिरण्यगर्भ है उसकी समष्टि बुद्धि सूक्ष्म और व्यापक है और समष्टि बुद्धि से माया सूक्ष्म और व्यापक है और व्यक्त माया से परे कहिए सूक्ष्म और व्यापक ब्रह्म आत्मा है ब्रह्म आत्मा से परे कहिए सूक्ष्म और कोई नहीं है इसलिए परागति कहिए ब्रह्मात्मा सर्व की अवधि कहिए सीमा अथवा हद है इस प्रकार आत्मा को सर्व से सूक्ष्म और व्यापक रूप करके जानना ही पराभक्ति का स्वरूप है वास्तव में पराभक्ति और परोक्ष ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है शिष्य कहता है हे गुरु यह जो आपने तीन प्रकार की भक्ति कही है इसमें कारण कौन है और इसका स्वरूप और फल क्या है और उसकी अवधि किस प्रकार है क्योंकि किसी भी कार्य का कारण स्वरूप फल तथा अवधि जाने बिना उस कार्य में यथार्थ प्रवृत्ति होती नहीं है गुरु कहते हैं हे है शिष्य पूर्व जन्मों में जो निष्काम कर्म किए हैं उन कर्मों के संस्कार और इस जन्म के पुरुषार्थ से जो महापुरुषों का संग किया है ये तीनों ही भक्ति के कारण हैं, और जो पूर्व में तीन प्रकार की भक्ति कथन की है और तीनों के जुदे जुदे लक्षण कहे हैं, सो ही भक्ति का स्वरूप है विक्षेप दोष की निवृत्ति उसका फल है जब तक सत असत वस्तु का दृढ़ निश्चय नहीं हो तब तक भक्ति करे और जब दृढ़ निश्चय हो जावे तब नहीं करे यही भक्ति की अवधि है फिर सत असत वस्तु का विचार ही किया करे श्री भक्ति रत्न समाप्त